काली नाग का दमन व्यास जी कहते हैं एक दिन की बात है श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही दंदा बनके वीतर गए और ग्वाल बालों के साथ बिचरने लगे जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे घूमते घूमते श्री चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए जो तट पर लगे हुए भेनों के रूप में मानो सब ओर से हास्य की छटा बिखेर रही थी उस यमुना में एक कालीय नाग का कुंड था जो विषागनी के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा उसकी फैलती हुई विषागनी से तट के बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठते थीं और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालीय नाग रहता है जिसका विष शस्त्र है इसने यहां सागरगामिनी यमुना का जल दूषित कर दिया है प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते अतः मुझे नागराज कालीय का दमन करना चाहिए जिससे सदा भयभीत रहने वाले वृद्धवासी यहां सुखपूर्वक विचरण सकें मैंने मनुष्य लोक में इसलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं वहां पास ही बहुत ही शाखाओं से संपन्न कदंब का वृक्ष है उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक मांगराज के कुंड में कूद पड़े उनके कूदने से वह महान कुंड छुब्ध उठा पानी की ऐसी हिलोरें उठीं के बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए सर्प की विषाद में द्वारा तपे हुए जल के भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं उस नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकी उनका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे उसके भणों से विषादने की लपटें निकल रही थीं और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थीं उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झलमिला रहे थे सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले ब्रजवासियों श्री कालीय हृद में डूबकर मूर्छित हो गए हैं नागराज उन्हें खाए लेता है तुम जल्दी जाओ विलंब ना करो यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिए हلد पर दौड़ी आईं हाय हाय प्यारे कृष्ण कहां हैं इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आईं नंद गोप अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए अन्यन गोपियां भी शोक से आतुर हो रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का हम कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगे गोपियों के यह वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं Nandajivi bhi putr ke mukh pere drishti laga e atyant kaatr ho rahein aur Yashoda aapni sudbud kho bäthi hain tab unhone aapni sanket mahi unke mahatmika shmarn dilaate huye kaha Dev Deveshwar tum kio is prakara maanau bhaav bhakta kar is baat Nahijante nahi ki tum is maanau se bhin saakshat paramatma ho तुम ही इस जगत के केंद्र हो देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमय परमेश्वर हो हम दोनों इस समय यहां अवतीर्ण हुए हैं इस ब्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया है बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की है अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर के मंद मुस्कान से खिल उठे उन्होंने लेकर अपने शरीर को के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथ से उनके बीच के फड़ को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए वह जिस फण को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को Chakra Ane Laga, Uvah Murchet Hokar, Danding Ki Bhati, Prathvi Par Girpara, Uske Mastak, Our Gardan, Tirdeh Hogayethe, Mukhase, Raktaki, Ajas Sadhara, Behrahiti, Jahdeh Kar, Nagrazi Ki Patnia, Bhagwan, Shimadusudan Ki, Sharanwei Gani, Nag Patnia Boling, Deva Devi Svar, Hamne Apko Pehjanliya, Ap Sapke Ishvar, Our Savase Uttamhe. अचिंत्य परम जोति स्वरूप जो ब्रम्हा हैं उसी के अंश भूत आप परमेश्वर हैं देवता भी जिन स्वयम भूप प्रभू की स्थुति करने में समर्थ नहीं हैं उन्हीं के स्वरूप का गर्डन हम जैसी साधारन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं संपूर्ण पृत्वी � जल अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं जगन्नाथ हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं आप हम पर कृपा करें यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है हमें पति की भिक्षा दें उनके इस प्रकार स्तुति करने पर काली नाग को कुछ आश्वासन मिला यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था तो भी वह धीरे-धीरे बोला देव देव मुझ पर प्रसन्न हो नाथ आप में अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उसकी स्थिति नहीं है ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा आप पर हैं पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है परमात्मन आप पर से भी पर हैं फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं ईश्वर आपने जात रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है देवदेव देव, यदि इन सबके विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है Tathab, Ap jagatke sõvamii hain Aapne muge ko joh dhnd dia hain Usse mei ne sahar sa sikar